विचार चल रहा था गुण गुण और समानकालीन जन्म न जवाब दे रहे थे गुण और गुणी का समानकालीन जन्म हम नहीं मानते किंतु द्रव्य निर्गुण है पश्चात समयता गुणाह उत्प्य द्रव्य निर्गुणी सबसे पहले पैदा होता है बाद में उसे समवाय सम्बन्ध से गुण उत्पन्न हुआ करते हैं समान काल तो गुण गुण समान सामग्री कत्पात भेद और समस्या क्या है समान काल उत्पत्ति मानने में क्यों ना माना जाए समान काल गुण का गुण दोनों को एक साथ पैदा हुआ मान लेने में समस्या ही होगी गुण गुणी में जो भेद है वो भेद ही निश्चित होगा कि समान सामग्री से पैदा हुआ समकाल में जब पैदा दो वस्तुओं में जैसे शिशुशान है इन दोनों में जब समान का में पैदा होते समान सामग्री में से पैदा हुआ उनमें आपसी कार्य भाव माने के लिए कार्यकार का से पैदा नहीं माना जा सकता अतिवे समान काल में उनकी उत्पत्ति नहीं होगी अरे समान काल उत्पत्त हो तो गुण गुणिनो समान सामग्री तत्व भेदो न सह जाएगा और कारण भेदनीय तत्व कार्य भेद और भेद नियत है कार्य भेद के अंदर तस्मात प्रथमे क्षण निर्गुण एवं घट उत्पद्य उत्पद्य गुणे पूर्व भावी भवदी गुणा नाम समवाय कारण इसलिए पहले क्षण में निर्गुणी घट पैदा होता है गुणों से पूर्वभावी भावी होकर के और उसके बाद गुण पैदा हुआ अतिव गुणों का समवाय कारण कौन हुआ गुणी हो गया तथा कारणभेदोपी अस्ती तब कारणघ भेद भी सिद्ध हो जाता है तो घट घट के प्रति कारण होने लग जाएगा घटो घटम प्रति न कारण एक, तो एक ही में कभी सिद्ध होता नहीं नहीं पश्चाव चाहिए स्वयं ही स्वयं के प्रति पूर्वभावी भी हो जाए पश्चात हो जाए एक कहीं में दोनों कल्पना करें ये नहीं हो सकता है अतएव स्वगुणान प्रति पूर्वाविकार गुणों के प्रति पूर्वभावी द्रव्य को अलग मानना पड़ेगा तब जाकर के गुणों का समय कारण द्रव्य गुणों का समय कारण द्रव्य हो जाता है पूर्व पक्ष कहेगा होगा, पहला क्षण जो घट होगा जो भी पट होगा जो भी कार्य है वो चक्षु से दिखेगा ही नहीं किसी भी इंद्र से अनुभव नहीं आएगा क्यों कोई गुण नहीं प्रथम क्षणावचि उत्पन्न घटा दी है कार्य उनका शादी प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा तो सिद्धांत का आपत्ति क्या है अरे एक क्षण हमें अनुभव में नहीं आया तो फर्क क्या पड़ेगा अरे अगला क्षण में तो गुण आ ही जाएगा अनुभव तो हो ही जा रहा है बस पूर्व भाव उस अगले क्षण में हमें रूप दिखाई दिया है इसका मतलब तो पूर्व क्षण में द्रव्य था यह माननी पड़ेगी भले प्रत्यक्ष हो या न हो अनुमान से सिद्धवान लो हमें क्या है? इसे सिद्धांत पहले अनु एवं प्रथम क्षण क्यों अव्य होने से वायु के सदेव ही द्रव्य चाक्ष महत्व से उद्भुत बुद्ध क्योंकि उसी द्रव्य को चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं जिस द्रव्य में महत्व परिमाण हो और उद्भूत रूप हो अद्रव्यंत गुणाशक्त भावा और दूसरी बात बल्कि उस घट को द्रव्य भी नहीं बोल सकते वहां जो घट है वो द्रव्य ही नहीं रह जाएगा द्रवी का लक्षण उसमें नहीं आएगा द्रवी का लक्षण जो है तो गुणाश्रित भावा अद्रव्यं चाह गुणाश्रित भावात गुणाश्रय द्रव्य मिति और प्रदूषण द्रव्य जो घट है गुणाश्र न होने से वो द्रवी नहीं है कहना पड़ेगा आपत्ति खड़ा कर दिया दो आपत्ति दिया एक तो पहला आपत्ति और चाक्षुष नहीं रह जाएगा प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा और दूसरी आपत्ति द्रव्य नहीं रह जाएगा दोनों की जवाब देता चिंता मत करो भाई ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है सत्य ठीक है प्रतिपक्षण घटो चक्ष सत्य में अर्धा की कार है ना पहला पक्ष तो स्वीकार है नहीं चाकुष प्रतिशत नहीं होता ये सिद्धांत भी हम मान लेंगे इन द्रवी नहीं रह जाएगा गलत तो है हम मानते नहीं गुणाशील वो लक्षण नहीं घट में तो वो आपत्ति नहीं है हमारे लिए हमारा लक्षण है ना उसमें तुम्हारे तो लक्षण भले ना रहे हमारा लक्षण यह द्रवि काम वो लक्षण उसमें है तो उत्तर उत्तरक्षण में पैदा होने वाले गुणों का समय कारणवत्व है या नहीं उसमें अतएव उसको समय कारण द्रव्य लक्षण जाने से प्रदेश हो तो द्रव्य का लक्षण द्रव्य सिद्ध हो गया अच्छा तो दो शंका एक स्वीकार है और दूसरे नहीं तीसरे सत्य प्रथम क्षण घट चक्ष न कानो हानि प्रथम क्षण घट यदि ग्रहण नहीं होता है तो क्या हानि है सिद्धांत क्या बिगाड़ देगा? क्या बिगाड़ेगा तो क्या क्या भाई विचार करके देखो आप भी आपके अनुसार हम चले पूर्व पक्ष के आधार पर सगुण गुण सहित उत्पन्न हो गया घट प्रथम क्षण में ही यदि मान भी लू क्या प्रथम क्षण में आप घट का प्रत्यक्ष कर ले गए एक क्षण में हो जाएगा घट प्रत्यक्ष प्रक्रिया क्या है आपका पहले चक्षु घट संयोग होगा संयोग एक क्षण गया फिर वो संयोग से घट विषय को लेकर मन के साथ संयोग किया दूसरा क्षण वो चला गया तीसरा क्षण मन और आत्मा का संयोग हुआ चौथे क्षण में ज्ञान पैदा हुआ और उसका अनुभव पांचों क्षण में हुआ कम से कम चार क्षण में जगह प्रत्यक्ष होता है तो पहला क्षण में इसलिए रूप रहे ना रहे फरक क्या पड़ा तुम्हारे मत में भी पहले क्षण में प्रत्यक्ष तो होना है नहीं तुम्हारे मतलब चार क्षण लगता है प्रत्यक्ष हो प्रक्रिया के अनुसार अतिव पहला क्षण वही करे सगुल पक्ष में भी प्रथम क्षण में यदि प्रत्यक्ष नहीं भी हुआ निमेशावसरे घटो नहीं ग्रहते क्षण मात्र में ही निमेशावसर में क्षणमात्र में तुम्हारे मत में भी सगुण उत्पत्ति मानने पर भी घट का तो होता ही नहीं प्रत्यक्ष में कोई हानि नहीं है अतः मानने में कोई आपत्ति नहीं हमें निर्गुण प्रथम घट उत्पन्न थे निर्गुण ही घट प्रथम उत्पन्न होता है द्वितीय अधिक्षण गृह थे द्वितीय क्षण में गुण भी उत्पन्न हो जाएगा और तृतीय अधिक्षण में घट भी ग्रहण हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं हमें नच प्रत्यक्षण गुणाशर्तवाद गुणाशर्त प्रथम क्षण में गुणाशर्त का भाव से द्रवित्व नहीं रहेगा यह आपत्ति नहीं दे सकते प्रथम क्षण है गुणाश्रतवाद न आपत्ति नद्रवित पाठ है ना आपके पास पाठ क्या है हाँ आद्रवित होना चाहिए हमारे हल कर दिया गुणाश्रत भावाद आद्रवित आपत्ति न द्रव्य की आपत्ति आप नहीं दे सकते क्यों समय कारण द्रव्य मिति द्रव्य लक्षण योगम द्रव्यम यही हमारे यहां द्रव्य का लक्षण माना जाएगा विशिष्ट समय का हमारा वास्तविक लक्षण क्या है योग्यता विशिष्ट केवल समय कांड कार्य के उत्पन्न होने का योग्यता इसमें होनी चाहिए ना तभी तो समय कारण कहेंगे योग्यता ना हो तो समय कांड नहीं कहा जाएगा उसको योग्यता योग्यत गुणाश्रयता आगे कह दिए इसलिए योग्यत गुणाश्रय समय काम द्रव्यतम, इसे लक्षण क्या करेंगे आप समय काण योग्यतम द्रव्य योग्यता विशिष्ट कह दो या अंत में जोड़ दो समय काम कह दो या योग्यता विशिष्ट समय का अन्तम कह दो बात एक ही ये द्रव्य का लक्षण हो गया वो लक्षण आगूस में रहता है योग्यता रहती है ना गुणोत्पादिका योग्यता गुणोत्पन्न करने की योग्यता प्रतिषण आवचन घट में भी है और समय का भी है समय कांड योग्यता नाम का तो चीज प्रतिषण आवचन घट में होने से हमारे द्रव्य का लक्षण है सिद्ध हुआ योग्यता गुणा नाम अत्यंत अभाव योग्यता गुण का आश्रय होने की क्षमता का मतलब क्या वो स्पष्ट करते हैं योग्यतया गुणाश्रत योग्य होने से वो गुण का आश्रय माना जाएगा योग्य होने से गुण का आश्रय मान रहे हो योग्यता क्या है जिसके अंदर गुण का आश्रय मानेगे आप कद योग्यता का मतलब है अत्यंत गुणान भाव गुणों के अत्यंत अभाव का भाव गुणों के अत्यंत अभाव का अभाव का मतलब क्या गुणों का भाव गुणों का भाव होना योग्यता गुणों का भाव कहा है वो प्राग अभाव मानते हो नहीं आए तो प्रथम सावचन घट में क्या है गुण उत्पन्न नहीं हो गुण का प्राग भाव है भाव का है वहां पर इस थोड़ा घुमाना पड़ता है समझने के लिए ये कहो प्रतियोगी व्यविकर्ण गुणाभावा भाव प्रतियोगी व्यविकर्ण गुणा भाव का अभाव का नाम गुणाशर योग्यता समझना चाहिए प्रतियोगी व्यविकर्ण गुणाभावा भाव क्योंकि गुणाभाव का प्रतियोगी कौन है का प्रतियोगी गुण है गुणों का वेदिकरण क्या है गुणों का गुणों का अधिकरण कौन है गुणों का अधिकरण कौन है दरुगे दरुगे। भी कौन होगा? गुण में ही है, सीधे गुण गुण में रहता है क्या वेद प्रतियोगी का वेदिकरण कौन हुआ गुणादि उसमें रहने वाला अत्यंत कौन है भाव उसका अभाव है यानी घट में hmm. उसका भाव है। इसे प्रतियोगी वेदीकरण भाव, प्रतियोगी हो गया उसका वेदीकरण हो गया गुणादि, गुणादी अत्यंत हो गया गुण अत्यंता भाव उस अत्यंत भाव का अभाव आपको घट में आ गया यही गुणाश्रय की योग्यता घट प्रतियोगी वेदीकरण गुणाभाव का अभाव गुणाश्रय योग्यता समझना गुणों का प्राग भाव प्रथम क्षण के घट में रहता ही है गुणों के प्राग भाव है वहां अत्यंत अभाव तो नहीं है इसे द्रव्य निर्गुण पश्चात गुणा ये सिद्धांत स्थिर हो गया इस प्रकार से समय कारण पर विचार पूरा हुआ अब असमय कारण पर विचार आरंभ करते हैं असमय कारण तद संवाय कारण प्रत्यासन अवधत सामर्थ्यम तथ असमय कारणमता जोड़ दीजिए योग्यता के दूसरे शब्द में निश्चय है सामर्थ्य जिसका अवध्रत सामर्थ्य मान योग्यता यद संवाय कारण प्रत्यासन योग्यता तम तत् असमय कारणम वहां पर दो लेते ना कार्यन कारणे न स उसके जन्म क्या कर दिया प्रत्यासन कर दिया साक्षात अथवा परंपरिया दोनों प्रकार के संबंधों को लेने के लिए प्रत्याशन प्रत्याशन मैंने विद्यमानता वृत्तिता रहना साक्षात रहे चाहे परंपरिया रहे साक्षात रहेगा का कार्य न कारणे दो में से क्या होता है कारणे लेंगे तो साक्षात है लेंगे तो परंपरा आ रही है तो दोनों में से आप किसी को ले सकते इसलिए प्रत्याशन शब्द प्रयोग कारण तत् कार्योत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो, जो समय कारण में रहता हुआ समवाय कारण में रहता हुआ और कार्य को उत्पन्न करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो ऐसा जो वस्तु होता है उसको कारण करते हैं जिसमें अन्य आशीति नियत पूर्व भावित तो रहेगा कारण तो सभी में लक्षण तो जाएगा ही लक्षण संवित हो रहा हो उस कारण को असमय कारण कहेंगे जिस दृष्टान क्या यथा तंतु संयोग पटस असमय कारण जैसे कि तंतु संयोग क्या है पट का असमय कारण है तंतु संयोग गुणस्या तंतु संयोग क्या है स्वयं गुण है स्वयं गुण है पट समवायि कारणेश तंतुषु गुणीशु और रहता कह है पट का संवाय कारण तंतुओं में जो गुणी है तंतु है उनमें रह रहा है और वहां कैसे रह रहा है वो संवाय रहता है अतः संवाय कारण प्रत्यास मत इसे तंतु संयोग कैसा है संवाय कारण में विद्यमान है और अन्यता सिद्ध नियत और अनंता सिद्ध नियत पूर्व भावित्व अवध जिसमें निश्चय हो गया कि ये अन्यता सिद्ध नहीं है अन्यता सिद्ध किसको कहते हैं सीधे सीधे अर्थ भी ले सकते अन्यता सिद्ध का मतलब क्या अन्य प्रकार सिद्ध है इसके बिना भी अन्य प्रकारों से जो कार्य सिद्ध होना है वो सिद्ध हो रहा है जैसा गजहा के बिना भी घट जो है अन्य प्रकार से अन्य हित साधनों से सिद्ध है इसलिए गजा को क्या कहेंगे सिद्ध अन्य प्रकार से कारण, कारण्य कारणों से ही अन्य प्रकार से अन्य साधनों सिद्ध इसमें भी इसको साधन मानने की जरूरत नहीं रहा जिनको साधन मानने की जरूरत नहीं है उनको अन्य सिद्ध कर दिया जाएगा जा अन्यता जा। सिद्धि नियत प्रभावित किसमें तंत्र संयोग में है इसे तंत्र संयोग को पठम प्रति कारण और पट के प्रति वह तंत्र कारण भी है एवं तंतुरूपम पटरूपस्य असमय कारण इसी प्रकार से तंतुरूप को भी तंतु रूप को भी क्या करना है पट रूप के प्रति असमय कारण मानना चाहिए चक्षुगठ संयोग इसमें भी कारण प्रत्यासन भी क्यों कहा इसका प्रतिकृति विचार करें यद समय कारण में क्यों है ना कह दो कारण कैसा समय कारण में रहना क्या जरूरत है तब अन्य कारणों से भी संयोग हो सकता है ना जैसे पट का संयोग त्रिवेमादि के साथ भी है तुरी के साथ भी है लेकिन का जो संयोग है वो विद्यमान संयोग नहीं है भी नहीं देंगे अन्य जो संयोग संयोग चक्षुटेगा करेगा ना काटेगा ना वो कैसे करेगा चक्षु देख रहा है ना कि वो भी संयोग घटोत्पत्ति में कारण बन रहेगा नहीं बन रहा उसमें कहा है कपाल में है क्या समय में नहीं है वो वो सहयोग घट में है और चक्षु में सहयोग नहीं है उसमें क्या करना पड़ेगा में कहोगे, तो कपाल में रणसोगे पट चक्षु हो रहा है पट का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पट समाप्त हो गए भाई हाँ लंबा पूरी हो गई तीन मीटर हो गया उस कदम हो रहे कपड़े को यहाँ तो वहां चक्ष होगा ना पट चक्षुष में अति व्यक्ति हो जाएगी और पट में है चक्षु में है पंतों में तो है नहीं इस ऐसे क्योंकि चक्षु संयोग हर कार्य के समाप्ति क्षण में बहुत अनिवार्य होता है कोई भी कार्य बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं आप चक्षु संयोग नहीं करेंगे तो जल जाएगा वो आप देखते रहते हैं ना कि कैसा चक्षु संयोग होता है आप हाँ पक गया आप हटा देंगे उसको चक्षु संयोग होना उस सब्जी के साथ पकने के प्रति काफी वो असमय कारण नहीं है क्यों यह संयोग समवाय कारण में नहीं है इसे संवाय विशेषण नहीं दूंगा ऐसे अन्य जो कारण है उत्पत्ति के पुरुष में वो भी वहां पर उपस्थित हैं उनमें अति हो जाएगा वह अति न हो इसे इसने क्या करा यदय समवायी कारण कर दिया समवाय कारण में रहना चाहिए तब चक् संयोग क्या है समय कारण में नहीं रहता है किंतु तंतु संयोग कपाल संयोग, है कि नहीं ये सब क्या है समय कांड में विद्यमान संयोग है वे ही असमय कारण होंगे अन्य में निवृत्त हो जाता है और दूसरी बात अवध सामर्थ्य क्यों कहा अवध्य क्यों अब आप मान लो आप कपड़े में आप मैंने तंतु संयोग है तंतु में रहने वाला संयोग पटके के प्रति का हम ऐसा संयोग ढूंढेंगे जो तंतु में है लेकिन पट के प्रति का नहीं है तंतु में है वो संयोग कौन सा आप कपड़ा बना रहे थे बना थे जो अंतिम तंतु में जहां समाप्त हो रहा है उसी तंतु में ये मक्खी बैठ गया मक्खी बैठ गया अब तंतु मक्ष का संयोग कहां है समय कांड में है ना तंतु का संयोग कहा है कारण वो तंतु में रह रहा है इन उसे पट बन रहा है क्या? जा। हो जाएगा? इन तंतु में आपने लक्षण का जो समय कारण में प्रत्याशन रहता हो विद्यमान हो या तंतु है समय कारण उससे विद्यमान है तंतु मक्ष का संयोग उसमें आप क्या समय कारण लक्षण का तंतु द्वय संयोग भी तंतु में रहता है तंतु मक्षिका संयोग भी तंतु में रह रहा है है तो तंतु में समय कांड में तब इन्होंने विशेषण दिया अवधत सामर्थ्य जिसकी सामर्थ्य का निश्चय हो लेकिन तंतु मक्षिका संयोग बने तंतु में है वो मक्षिका का जन्य तंतुगत संयोग जो है पटोत्पत्ति के प्रति कारण रूपेणा सामर्थ्यवान शक्तिमान करके निश्चय नहीं है इसीलिए अवधर सामर्थ्य शब्द देने पर ऐसे संयोगों में अतिव्यक्ति निवरण इसे संवाय शब्द भी जरूरी है अवधर सामर्थ शब्द भी जरूरी है इसे यद संवाय कांड प्रत्याम अवधर सामर्थ्यम तक असमवाय कारण विलक्षण तब सही बन जाता है अपट रूपम के प्रति तंतरूप को भी कारण माना आपने यहाँ पर थोड़ा साक्षात सम नहीं है जैसा तंतु संयोग तंतु रूपी समवाय कांड में साक्षात था लेकिन यहां तंतु रूप जो है तंतु रूपी समवाय कांड में साक्षात होने पर भी कार्यभूता पट रूप साक्षात नहीं है ना तंतु में पहले क्या था तंतु संयोग भी तंतु में है पट रूपा कार्य भी तंतु में ही है तो कार्यभूता पट के प्रति तंतु संयोग को सीधा सीधा समान रूप में बन गया था साक्षात संबंध था साक्षात विद्यमान थे तंतु में पटरूप कहा है तंतु में तो नहीं है ना पटरूप रहता है अपने कहा तंतरूप समय कारण में है और अवधर सामर्थ्य वाला भी है कारण पटरूपर लेकिन पटरूप तंतु में नहीं है तो आपने क्या करना पड़ेगा पटरूप को तंतु में परंपरा संबंध से पड़ेगा mm -hmm. स्वसंवाय समय तत्व संबंध लेनी पड़ेगी स्व हो गया पट रूप उसका समवायी है पट वह है समवाय संबंध से तंतु में स्वसवाय समय तत्व तत्तुरुप। रूपा परंपरा संबंध से पट रूप को अपने कहा बिठाया तंतु में वही तंतु रूप आ गया अब समाज हो गया या नहीं इस तरह इसलिए प्रत्याशन शब्द किया कहीं प्रत्याशन शब्द है साक्षात संबंध अथवा परंपरा संबंध तो दोनों वहां गए अतिव पटरूप के प्रति तंत्र रूप क्या हो जाएगा समय का असम का हो जाएगा ठीक है ये पटा वही शंका है प्रत्यासता के लिए तेन तरगत कसी धर्म से पटरूपति असमय कारण तू उचित है ना पटरूप का पटरूप का समय करना पट रूप का संवाय कारण है पट इसलिए आपके लक्षण के मुताबिक हमें ऐसा कोई चीज ढूंढना चाहिए जो पट में रहने वाला हो और पट रूप के प्रति असमयकरण बन सके ये पुरपेश कहना है आप तंत्र को क्यों पकड़ रहे हो दूसरे में रहने वाला है वो चीज जो पट में नहीं रह रहे ना पटरूप आत्म कार्य का जो समवा कारण है वो पट है उसमें रहने वाले कोई धर्म ढूंढो पटरूपस पठ है समय कारण इसीलिए तदगत श्री जित धर्म से उस पट में रहने वाला कोई न कोई वस्तु को पकड़ो जो पट रूपम प्रति असमय कारण उचित पट रूप के प्रति असम कारण होना उचित माना जाए समय कारण प्रत्याशन उसी धर्म को हम कब मान सकेंगे कि वो प्रत्येक समय कारण में रहने वाला वस्तु है न तो तंतरूपया तंत्र में रहता पट में तो रहता है नहीं वो इसमें समवयकरण प्रत्याशन वस्तु नहीं है अतः उसको समय नहीं मान सकते संवाय कारण क्योंकि वह पट रूप का जो संवाय कारण है पट, उसमें विद्यमान नहीं है, तो समवाय कारण का भी जो संवाय कारण का कारण पटरूप का कारण है पट पट का भी कारण है तंत्र समवाय कारण समय का दो बार हो गया समवाण और उसका भी जो उसने समवाण उसमें प्रत्याशन ये हमें जो साक्षात होना कोई जरूरी नहीं है है तो समय कारण ही हम ये तो नहीं लिया पट रूप का समय कारण पट और पट को कारण ले लो ऐसा हम अन्य नहीं भाग रहे हैं हम कहा जा रहे पट रूप का जो समवाय कारण है पट उसका भी समवाय कारण भी हम जा रहे परंपरा संबंध में भी हम समवाय कारणों को पकड़ रहे हैं अधर नहीं भाग रहे हैं इसीलिए कोई दोष नहीं आता है लक्षण में बिगड़ता नहीं है लक्षण में एक बार जो समय काण कहा गया उसको दो बार दूर हाल समय काण समय कांड प्रत्याशन तक परम्परा समय काण प्रत्याशन उसे भी माना जाएगा इसलिए कोई दोष नहीं है मानने में करने में अतव पटरूप के प्रति तंदरुक असमय कांड मानने में कोई दोष नहीं है अतः प्रत्याशक्ति शब्द का क्या कर लेंगे है? दो तरीके से ले लेंगे साक्षात परम्पराया पर प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ साक्षात हो अथवा परंपरा साक्षात समय कारण होना या परम्परा समवय कारण हो उसमें होना चाहिए यह अर्थ ले लिया जाएगा साक्षात प्रत्याशक्ति को कारिकार्थ प्रत्याशक्ति भी कहा जाता है कारिकार्थ प्रत्याशक्ति कार्य एक और जो परंपरा है उसको उसने का अर्थ कहते हैं कार्य प्रत्याशक्ति कारणिक जब पहले महाविप है कार्य ने कारणी वास है कस्मत दिया था तो वहां पर कार्य एक अर्थ में क्या हो रहा है कार्य पठ वो है संतरूपी एक अर्थ में उसमें संवेद है संतु सही होते कार्य कार्यकर्थ है ना और कारणिक अर्थ में क्या करेंगे आप कारणिक अर्थ में आप लेंगे कारण पट वो ले रहे में संतु कार्यको इसका पट रूप कार्यकर आप ढूंढ रहे हैं समय कांड असम कांड ढूंढ रहे हैं आप है ना कट हो गया और कारण ही कारण है जिस एक में। ऐसे में रहने वाले कौन है वो ये असम कांड हो जाएगा ऐसे घटाने कारण ही कारते हैं अर्थ है अब समय कांड हम नहीं जा रहे ना सीधा नहीं ले रहे तो पटरूप को ला रही ये है वही प्रक्रिया इसके कारण कारण का कारण हम घट रहे हैं वहां तंत्र रूप को दिखा तो रहे हैं इन शब्दावली में अंतर करेंगे कारण और कार्य कार्प जिसको ले नवीन भाषा य नई नवी नई आयो की प्राचीनों का सीधे सीधे बोलते प्रत्याशन प्रत्याशन के अंदर दोनों ही सारे लोग साक्षात संबंध और परंपरा संबंध साक्षात का हो गया कार्यकार प्रत्याशक्ति और परंपरा का हो गया कारण ही का अर्थ पर इस तरह से लेकर के घटा देते असमय कारण के विचार पूरा हो गया अब आई निमित्त कारण निमित्त कारण कारणम ये न समय कारणम नाप्य समय कारण निमित्त कारण उसका नाम है जो समय कारण भी नहीं है असमय कारण भी नहीं है अतचित कारण लेकिन कारण जरूर है नहीं तो समवाण असम भिन्नत्म कोई भी चीज पकड़ लोगी दुनिया में समवाय कारण भिन्नत्म असमय कारण भिन्न तो सारा संसार हो गया ना बाकी इसलिए उन सबको ना लें इसे क्या करना है कारणत्व होना चाहिए कारणत्य सती समय असमय कारण भिन्नत्व उसका विशेषण पहले लो समवा कारण असमय कांड भिन्न सती कारणत्म वही निमित कारण का रक्षण यथा वेमादिगम पट से निमित्त कारणम भवती जैसे वेमादि है वो पट के प्रति निमित्त कारण हुआ करता है तबे तथ तद भावान त्रिविदम कारण और ये त्रिविध कारण का वर्णन हमने किया है ये केवल भावों का ही कारण है अभाव का कोई कारण होता ही नहीं भाव कार्यों का ही कारण समझना तदे तद क्यों अभावस्त निमित्रम तक असमवाया अभाव के प्रति निमित्त मात्र ढूंढ लेते हैं इसका भाव हो गया क्यों हो गया उसे समय का नहीं ढूंढेंगे असमय का नहीं ढूंढेंगे निमित्त जरूर जान लेंगे घट यहां था उसका भाव कैसा हो गया बाबा घट फूटा कैसे घटाभाव का समय सम्वाय असमय की चिंता चिंतन नहीं होता क्यों वो घटा अभाव कहीं समय समझ रहता ही नहीं अभाव कहीं समय समझ सम्धा रहे तब समय बनेगा कोई जो क जो भी समय से तब समय तयकार यदि अभाव कार्य मान भी ले तो हमें पता ना पड़ेगा ना ये अभाव रूपये का कार्य कहा का समय समझ से पैदा हो रहा है जिसमें समय समझ से कार्य अभाव रूपय उत्पन्न हो जाए उसको अभाव का समय गण मान सकते थे लेकिन ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें अभाव समय आता हो समय कहां होता है बता दिया अवय जाति व्यक्ति गुण गणी क्रिया क्रियावान विशेष और कह दिया कहीं अभाव और अमुक करके जोड़ा नहीं अभाव को किसके साथ नहीं गिनाया इसलिए अभाव और किसी अप्र के साथ कभी समय संबंध होता ही आते का ना है, है।, कोई कोई है से तो कुछ असमवा क्योंकि अभाव कहीं भी समय रहता है समवाय से भावदे धर्म क्योंकि समवाय जैसे बताया गया है, पांच प्रकार के जो जोड़े बनाए गए हैं उन पांच भाव जोड़े हैं भाव प्रधार के जोड़े हैं वो उन भाव जोड़ों में ही रहने वाला एक विशेष धर्म है पदार्थ तदेत त्रिविध से कारण से मध्य यदेव रूप कथम सात तदेव कर्ण वाहिविध कारणों के बीच में से जो किसी भी प्रकार से आपको समझ में आती है यह अतिशय अतिशय साधकतम अतिशय ना साधकम ऐसा जिसके बारो तुम निर्णय लोगे तदेव कर्णम वही कर्ण होता है तेनावितम में तक्षण इसी क्या करना हमारा वह लक्षण भी सिद्ध हो गया अभी प्रमा के प्रति अनेक कारणों में से प्रमा का भी समवाय कारण कौन है हमेशा प्रमा का प्रमा का समण कौन है समय कारण पूछ रहा प्रमाण तो इंद्रिया होगी कुछ और होगा प्रमाण तो व्याप्ति ज्ञान होगा अनुमिति में प्रमाण तो कर्ण होता है और समय कारण थोड़े होंगे वो ज्ञान कहां पैदा होता है अरे हमेशा प्रमा का समय कारण आत्मा और आत्मन संयोग ही हमेशा प्रमा का असमय कारण होता है आत्मा का सम... आत्मा जो है ज्ञान ज्ञान में परमा बोलो ज्ञान एक ही स्मृति भी है अनेक है ना हमेशा इसलिए क्यों ही पूछे तो सीधा आना चाहिए बात है आत्मा ही समय कारण होता है तर्क कन्या के मत असमय असमयकरण हमेशा आत्मन संयोग ही होता है ज्ञान के प्रति इच्छा द्वेज जो भी ये सब चीज के प्रति ये इसलिए तो लक्षण इसलिए यह लक्षण भी सर्व दोष रहित व्यवस्थित हो गया कौन सा प्रमाण, प्रमाण इति इसलिए प्रमाण विचार पूर्ण तो को यहाँ प्राप्त हो जाता है